कुछ बातें आरंभ में भूमिका के रूप हम इससे हमें इसे में मजबूती आएगी चार प्रकार का ज्ञान होता है एक होता है भ्रांति दूसरा है संशय तीसरा है शाब्दिक ज्ञान चौथा है तत्व ज्ञान चार प्रकार का ज्ञान होता है क्रांति का अर्थ है वस्तु कुछ और है हम समझते कुछ और है भ्रांती या अविद्या इस नाम से कहते कैसे अरण भी है और प्रश्न भी है आपको उत्तर देना. संसार में सुख है या दुख है या दोन है है जी दुख है हा आई आई नमस्ते जी वा बहुत अच्छा <laughs> बैठे नमस्ते नमस्ते बंद करसार में सुख है या दुःख है दोन है, है। दुःख है।, है माता जी कहरे दोन सुख है आपख है दुःख आप, है दोन है दुःख दुःख है, है? है। आपतर क्या दुःख है आपत क्या सुखन है अच्छा दोन मेसे अधिक क्याय सुख अधिक आहे या दुःख अधिक दुःख दुःख अधिक ठीक तो ये समझ में आती है बहुत अच्छा अगर ये समझ में आती है तब तो आपोग दर्शन पडणे का <laughs> अगर येत दुःख है फर लाभ होगा एक बाई की संसार मे सुख भी है और दुःख भी दुसरी बाई की दुःख अधिक आहे अिसरी बा क्या हम दुःख भोगना हैं? हा या ना । क्या संसार में ऐसी ॲसी स्थिति है जब हम दुख से पूरी तरह छूट जाय जीवित रहते हुए कोई ऐसी स्थिति है क्या ॲसी नाही ऐशी है की पूरी तर छूट जाय दुःख से जीते जी ते जी समाधि में तो थोड़ी देर के लिए होंगे ना वो तो एक घंटा लगाएंगे समाधि दो घंटा लगाएंगे तब तक के लिए छूट गए उसके बाद फिर वापस मोक्ष तो संसार में शरीर धारण किए रहते हुए ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि हम दुख से पूरी तरह छूट जाए वहां भी नहीं <laughs> <laughs> वहां भी छुटकारा नहीं वहां भी छुटकारा नहीं अगर वहां दुख से छूट जाता व्यक्ति तो शादी करके कर में आता ही नाही फिर हमेशा वही रहता ना अगर वहां सारे सुख मिळते दुःख नाही होता तर छोडता नाही ठीक बा शादी करली ससुर मे आता फिर कुठ दिन के मयके और मयके मूरा सुख मिळ जाय सारे दुःख छूट जाय फे ससुर मे क्यू आयगा दुःख हो ना फिर वही गाव परिता व्यक्ती फेर वी जाई मतलब वहां भी दुख पूरा नहीं छूटा तो ये व्यवहार की बात है सिद्धांत की बात है संसार में प्रत्यक्ष देखने को मिलता है कि किसी भी स्थान पर व्यक्ति दुख से पूरी तरह नहीं छूट सकता और हम दुख से छूटना चाहते हैं ठीक है तो फिर प्रश्न होता है कि फिर ऐसी कौन सी जगह है जहां व्यक्ति दुख से पूरी तरह छूट सकता है संसार में तो है नहीं फिर कौन सी जगह उसका नाम है मोक्ष अब ये मोक्ष समझ में आता है क्या ये नहीं आता बस इसी को समझाना है <laughs> जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक पाठ का लाभ नहीं होगा पाठ समझ में नहीं आएगा तोने अभी अभी निवेदन किया था चार प्रकार का ज्ञान होता है एक होता है भ्रांति दूसरा संशय तीसरा शब्द शाब्दिक ज्ञान और चौथा तत्व ज्ञान भ्रांति तो इसी का नाम है कि संसार में दुख बहुत सारा है फिर भी लोग यहां दुख नहीं समझते और सुख ही अधिक समझते या तो केवल सुख समझते हैं या सुख अधिक समझते हैं इसका नाम है भ्रांति दूसरा है संशय संशय का मतलब है वो बात हमारी समझ में नहीं आ रही पता नहीं है या नहीं है दो विचार है मन में किसी विषय में जब दो विचार होते हैं मन में उसका नाम है संशय जैसे इसका यही उदाहरण है पता नहीं मोक्ष है या नहीं है इसी में संशय है ईश्वर है या नहीं है इसमें संशय है ईश्वर हमारे कर्मफलों कर्मों को देखता है या नहीं देखता है इस बात में संशय है ईश्वर न्यायकारी है या नहीं है इसमें संशय है पता नहीं हमारा ठीक ठीक फल देगा या नहीं देगा इसमें संशय है अगला जन्म होगा या नहीं होगा इस बात में संशय है तो जब दो दो विचार होते हैं मन में और निर्णय कुछ नहीं हो पा रहा उसका नाम है संशय तो ये स्थिति भी अच्छी नहीं है संशय वाली क्योंकि इसमें भी प्रगति नहीं होती ब्रेक लग जाती है आदमी चल नहीं पाता आप बाजार में जा रहे हैं दही लेने दुकान पर और संशय हो गया पता नहीं दुकान खुली है या नहीं खुली है तो आपका पांव रुक जाएगा पाँव रुक जाएगा ना पता नहीं खुली है कि नहीं खुली क्यों खाम खाम परेड करें मिले भी नहीं दी फिर खाम खा क्यों धक्का खाए तो जब संशय आता है तो व्यक्ति की गति रुक जाती है और जब भ्रांति होती है तो वैसे ही गड़बड़ है वस्तु कुछ और है और हम समझ रहे हैं कुछ और तो उसमें भी कोई अच्छी स्थिति नहीं नुकसान वाली बात है तो चार में से दो स्थितियां तो अच्छी नहीं है भ्रांति और संशय तीसरी स्थिति है ज्ञान की उसको बोलेंगे शाब्दिक ज्ञान अब भ्रांति भी नहीं है संशय भी नहीं है शब्दों से हमने ठीक ठीक समझ लिया जैसे आपने समझ लिया संसार में दुख है ये शाब्दिक ज्ञान शब्दों से तो स्वीकार कर लिया पर व्यवहार में अभी उसको उतार नहीं पाया अगर दुख है तो फिर संसार छोड़ देना चाहिए पर वो छूटता तो है नहीं छूटता है <laughs> नहीं छूटता तो इसका नाम है शाब्दिक ज्ञान शब्दों से सही बात हमने जान ली स्वीकार कर ली पर वो मन में बुद्धि में नहीं बैठती बात उसको हम अपने आचरण में नहीं उतार पा रहे शब्दों से हमने ठीक मान लिया ये शाब्दिक स्तर है ज्ञान का चौथा है तत्व ज्ञान जैसा हम जानते हैं मानते हैं सही सही शाब्दिक अब उसको हमने आचरण में भी उतार लिया तो वो जो हमारा ज्ञान का स्तर है जिसके आधार पर हमने उसको आचरण में उतार लिया उसका नाम है तत्व ज्ञान ये चौथे स्तर का है ये अलाव है तो ऋषि लोग बताते हैं कि जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा किसी भी कार्य में पूरी सफलता प्राप्त करने के लिए हमको तत्व ज्ञान चाहिए उससे हमारा बेड़ा पार होगा उससे हम दुख से छूट पाएंगे सुख की प्राप्ति कर पाएंगे या किसी भी कार्य में हम सफलता तभी प्राप्त कर पाएंगे जब हमें तत्व ज्ञान हो एक प्रश्न है जब भूख लगे तो क्या करना चाहिए क्या उत्तर खाना चाहिए ये इसका उत्तर और हमने जान लिया भोजन खाना चाहिए रसोई में जाए नहीं है खाना बनाए नहीं तो क्या पेट भर जाएगा भूख तो नहीं बटेगी तो ये शाब्दिक ज्ञान कि भूख लगे तो भोजन खाना चाहिए पर इसको प्रैक्टिकल में उतारना पड़ेगा व्यवहार में उतारना पड़ेगा जाओ रसोई में भोजन बनाओ दाल बनाओ सब्जी बनाओ रोटी बनाओ ये बनाओ वो बनाओ दो घंटा खर्च करो मेहनत करो फिर उसको खाओ तब जाके पेट भरेगा तो भूख लगती है तो हम रसोई में जाते हैं खाना बनाते हैं और खाते हैं ये जिस ज्ञान के आधार पर हमने क्रिया की उसका नाम है तत्व ज्ञान इस बारे में हमको तत्व ज्ञान कि भूख लगे तो खाना चाहिए इसलिए हम प्रैक्टिकल करते हैं उसका हम उसका आचरण करते हैं तो जिस ज्ञान से हमने आचरण किया रसोई में गए खाना बनाया उसका नाम है तत्व ज्ञान उसी से हमारा पेट भरेगा उसके बिना हमारा दुख नहीं छूटेगा भूख वाला तो इसी प्रकार से सभी क्षेत्रों में समझ लेना चाहिए धन के बिना जीवन नहीं चलता जीवन जीने के लिए धन चाहिए और धन कमाने के लिए ऑफिस जाना पड़ेगा कोई व्यापार नौकरी कुछ तो काम धंधा करना पड़ेगा तब तो धन मिलेगा तो धन के बिना जीवन नहीं चलता इस बात का हमको तत्व ज्ञान इसलिए रोज ऑफिस जाएंगे व्यापारी लोग व्यापार में जाएंगे आठ घंटे दस घंटे बारह घंटे मेहनत करेंगे तो जिस ज्ञान से वो ये सब धन कमाने के लिए मेहनत करते हैं उसका नाम है तत्व ज्ञान उससे उनका काम चलता है और एक व्यक्ति शब्दों से जान ले कि जी व्यापार करना चाहिए नौकरी पे जाना चाहिए और जाए नहीं तो उससे तो धन नहीं मिलेगा उससे तो जीवन नहीं चलेगा इसलिए तत्व ज्ञान आवश्यक है उसी से हमको सब जगह सफलता मिलती है तो अब हमारी जो मुख्य समस्या है वो है दुख दुख से छूटना चाहते हैं अब दुख से कैसे छूटेंगे वो पता नहीं जब किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है और जो पता भी है तो थोड़ा बहुत उल्टा सीधा पता है उसका नाम है फिर हैर उसका नाम भ्रांती है अविद्या है क्या समझते हैं कि बस पैसे कमाओ, खाओ पीओ, मजा करो होटल मे जास्त करो इसारा दुःख छूट जाय और खूप सुख मिळेगाल लोक ॲस समजते तर भ्रांती हैं सब प्रॅक्टिकल कर पैसे भी कमा लिये में भी गए, खाया पिया भी, डांस भी किया पार्टिया मनाई, देर रात तक रा भी पी सारे उल्टे सीधे काम फिर भी दुख दूर नहीं हुआ फिर भी सुख नहीं मिला, और फर अंत में वो सुसाइड नोट लिख करके मर गए की हम्ने जो करणा करलिया अब कुठ बचा अब क्यो जिया जी अब जीने केम बचालि सुसाइड कर वो लिख करके मर जाते बहुत सारे लोक ॲस करते तो वो उनकी भ्रांति थी कि ऐसा करने से हमारा दुख समाप्त हो जाएगा और बढ़िया सुख मिलेगा वो भ्रांति थी अब कुछ लोगों को यह सुनने को मिला कि भौतिक भोगों से हमारी तृप्ति नहीं हो सकती तो कैसे होगी आध्यात्मिक उन्नति से हमारी तृप्ति होगी हमारा दुख छूटेगा ईश्वर का आनंद मिलेगा अध्यात्मिको तो ऐसा सुनने से उनके मन में संशय हो गया कि कुछ लोग तो आध्यात्मिक की बात करते हैं और कुछ लोग भौतिकवाद की बात करते हैं तो मन में संशय हो गया किसकी बात ठीक है अब हम इधर जाए कि उधर जाए संशय वाली स्थिति तो इसे फिर ऊपर उठने के लिए हमको परमाणु की सहायता लेनी पड़ेगी जब संशय हो जाए भ्रांति हो जाए स्थिती खब है इनसे छूटने इन बाहेर निकल केमको प्रमाण लिना पडे प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण है अनुमान प्रमाण है शब्द प्रमाण है इन प्रमाण निर्णय करि दूर होय संशय दूर होयगा और हम तीसरे स्तर परे शाब्दिक ज्ञान वेदो को पढा दर्शनो कोढा उपनिषदो को पढा इतिहा बहुत सारे महापुरुषों का जीवन पड़ा तो उससे पता चला कि भोगवाद में तृप्ति नहीं है भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता भोग तो खत्म नहीं होते हम ही खत्म हो जाएंगे तृष्णा न जीर्ण वयमेव जीर्णा इच्छाएं खत्म नहीं होंगी हम खत्म हो जाएंगे हम बूढ़े हो जाएंगे इच्छाएं बूढ़ी नहीं होने वाली तो फिर आत्मावार दृष्टव्य उपनिषदकारों ने बताया परमात्मा को देखो उसको देखने से सब कुछ पूरा हो जाता है फिर कोई काम बाकी नहीं रहता ऐसे शब्द प्रमाणों की सहायता से हमें यह पता चला कि भोगवाद से हमारी तृप्ति नहीं होगी और अध्यात्म की ओर चलना पड़ेगा फिर कुछ अनुमान भी लगाया कुछ महापुरुषों का जीवन देखा उनका इतिहास देखा कुछ जीवित मनुष्यों का भी देखा कि ये लोग अध्यात्मिक लोग हैं और ये भोगवादी नहीं है और बड़े खुश हैं बड़े प्रसन्न हैं आनंद से रह रहे हैं संतुष्ट हैं संयमी हैं सदाचारी हैं बहुत मजे से जी रहे हैं तो उनको देख करके कुछ अनुमान भी हुआ कि हाँ इस लाइन में योगाभ्यास में आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ सुख शांति है तो इसके कारण ये लोग अच्छी तरह से शांति से जी रहे ऐसा देख करके अनुमान भी हुआ कि आध्यात्मिक में उन्नति करना अच्छा है तो अनुमान प्रमाण से और शब्द प्रमाण से ये हमें कुछ समझ में आया कि आध्यात्मिक उन्नति करना ठीक है योग में प्रवेश करना अच्छा है अब यह हमको शब्दों से तो समझ में आ गया इन प्रमाणों की सहायता से संशय दूर हो गया भ्रांति भी दूर होगी शाब्दिक स्तर पर आ गए पर इतने से हमारी प्रगति तीव्र नहीं होगी इसको तीव्र बनाने के लिए उस शाब्दिक ज्ञान को हमें आचरण में लाना पड़ेगा तब वो तत्व ज्ञान का स्तर बनेगा उससे फिर गति बढ़ेगी तो ऐसे बहुत से मन में प्रश्न उठेंगे उनके उत्तर हमें ढूंढने पड़ेंगे अनेक संशय पैदा होंगे उनके समाधान ढूंढने पड़ेंगे कि ईश्वर है या नहीं है आत्मा है या नहीं है कर्मफल है या नहीं है पुनर्जन्म है या नहीं है और मोक्ष है या नहीं है ऐसे ऐसे जब तक ये प्रश्न हमारे हल नहीं होंगे अंदर अच्छी तरह नहीं बैठेंगे जब तक तब तक हमारी गति नहीं बढ़ेगी क्योंकि संशय बना हुआ है। तो संशय हमारी गति को रोकता है तो इस पर विचार करेंगे कि क्या ईश्वर है या नहीं है आपको क्या लगता इश्वर है ईश्वर है ईश्वर है कैसे लगता है क्या कोई मैं पूछता हूं चलो क्या प्रमाण दीजिए क्यों लगता है आपको ईश्वर है युक्ति है कि जो मेरा शरीर है मुझे नहीं, कैसे बना ठीक है? है मुझे बनाना मुन आता बन ठीक हैर आप भी नहीं बना है अपने आप बनता तो रोग अपने आप हो होते है आप विचार चे निर्णय हुआ ठीक है अच्छा आपश्वर है लगत य शाब्दिक स्तर है या वास्तव मे बैठता मन मे ईश्वर है मुझे हाँ मुझे वास्तव में कभी कभी लगता है बहुत देर तक लगता है हाँ कुछ काम ऐसे कर लेता हूं उल्टे से उल्टे हाँ तब भूल जाते भूल जाते हाँ ठीक बात आपको कैसा लगता है ईश्वर है या ये इस सिर्फ ऐसी बातें बातें खाली पुस्तकों में लिख रखी नहीं है पढ़ना शुरू किया ऐसा लगता है अच्छा न माने ईश्वर को तो क्या दिक्कत आ जाएगी क्या समस्या आ जाएगी मानलो एक व्यक्ती काय ईश्वर ऊश्वर कुठ नाही अपेक्षा व्यवहार मे क्यात आई ज्या करू करेगे बुरे काम जादा करेंगे। जादा करेंगे। क्यों काही अच्छा कोण आपश्वर खा, का डर पॅदा करलिया ईश्वर है है कुठ नाही खाली आपने आप से बचने के लिए कल्पना करली ईश्वर है वो गदा बनायगा सुवर बनायग इसलिए बुरे काम मत करो सिर्फ से बचने के लिए आपने कल्पना कर ली फिर क्या उत्तर देंगे इस बात के लिए शब्द प्रमाण शब्द प्रमाण ठीक है वो अच्छा है पर शब्द प्रमाण से उतना प्रभाव नहीं पड़ता ना शब्द प्रमाण तो ढेर लिखा है चारों वेद लिखे हैं कितने शास्त्र लिखे उतने से तो विश्वास होता नहीं ना नहीं। उतने से विश्वास नहीं होता कि ईश्वर है शब्द प्रमाण पर विश्वास होता अगर तो हम अपने माता पिता की गुरुजनों की सारी बात फटाफट भट मान लेते <laughs> सारा झंझट दूर हो जाता पर वो शब्द पे विश्वास होता नहीं शब्द प्रमाण ठीक है अपने स्थान पर ठीक है उसमें कमी नहीं है कमी हमारे अंदर है हम उसको स्वीकार नहीं करते अब उस कमी को दूर करने का ही तो उपाय ढूंढ रहे शब्द प्रमाण पे हमको विश्वास नहीं है अंदर से विश्वास नहीं है सिर्फ हम ऊपर ऊपर से कहते हैं हाँ साहब वेद में लिखा है ऋषियों ने लिखा है दर्शनों में लिखा है उपनिष्दों में लिखा है लिखा तो है बस खाली कह देते है लिखा है पर हमें उस पर विश्वास होता तो हम उसका आचरण भी कर लेते प्रकल भी कर लेते तो उस पर उतना विश्वास नहीं है उसी विश्वास को उत्पन्न करने के लिए फिर हमको अनुमान आदि दूसरे क्रमणों का सहयोग लेना पड़ता है तो कोई व्यक्ति ये कहे कि जी ईश्वर ईश्वर है तो कुछ नहीं सिर्फ हमने इस भय से मान लिया ईश्वर को कल्पना चे कि पाप करेगे तो गदा बनायगा सुर बनायगा औरिपा बचने कल्पना करली ईश्वर की ॲसा कोण की आप प्रश्न आपण मे उठ सकता कोविता आपत होणार जब तक इसका उत्तर नाही आहे तो आप जम केम न करेगे प्रमाण येत जुरे कार्य करते तो हमारी तो इच्छा रहती है कि वो कार्य को करूं मैं ताकि उससे मुझे सुख मिले परंतु अंदर से जो एक और दबाने वाली आवाज आती है आत्मा को वो तो मेरी जरूर नहीं है क्योंकि मैं तो जो करना चाहता हूं वो तो बुरा है उससे विपरीत है कोई और है जरूर हुँ। हुँ। जो रोकता जो रोक ठीक बात है छोटा सा प्रत्येक ये भी एक प्रमाण है हम अपने आप को भयभीत करना नहीं चाहते कोई भी नहीं चाहता अपने आप को डरा दे और फिर भी जब हम गलत योजना बनाते हैं तो डर लगता है कोई देख लेगा कोई पकड़ लेगा पकड़े गए तो दंड मिलेगा मार पड़ेगी बदनामी होगी लोग क्या कहेंगे ऐसा ऐसा डर लगता है शंका रहती है तो यदि ईश्वर ना हो तो फिर ये कौन डर पैदा करेगा ये भय कौन उत्पन्न करेगा हम तो स्वयं अपने आप को डराना चाहते नहीं और फिर भी डर लग रहा है फिर भी शंका हो रही है तो ये एक प्रमाण है जिससे हमें इस पर बार बार विचार करेंगे और चिंतन करेंगे तो हमें इस बात से विश्वास हो सकता है कि है ईश्वर कोई ऐसी चीज है जो हमें अंदर से भय पैदा करती है कि ऐसा काम मत करो ये ठीक नहीं तो ये एक उपाय है जिसके जिसकी सहायता से हम बार बार विचार करके थोड़ा अपने इस ज्ञान को हम पक्का कर सकते हैं थोड़ा सा तत्व ज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं तो यह हमको हजारों बार दोहराना पड़ेगा दो चार बार से बात नहीं बनेगी हजारों बार ये बात दोहरानी पड़ेगी कि अंदर हमारे ईश्वर बैठा है वो हमको देखता है और गलत काम करते हैं तो हमको भय शंका लज्जा उत्पन्न करता है इसलिए ऐसा काम ना करें और उसकी सत्ता को स्वीकार करें फिर जितनी देर आप चिंतन करेंगे उतनी देर तो ये टिकेगा और जैसे ही इस विचार को छोड़ देंगे और फिर व्यवहार में उतरेंगे तो दिमाग फिर उल्टा हो जाएगा फिर लोगों की तरह से चलने लगेंगे, जैसे लोक चलते शुरू हो जाएंगे, तो इस प्रकार से ये ज्ञान का स्तर टिकता नहीं है, ये वापस उतर जाएगा, जब आप अच्छी तरह तर से चिंतन करेंगे, खूप जोर लगा के, तो आपण थोडासा तत्व ज्ञान के स्तर परेगा और जैसे ढीला छोडेंगे वापस या तो शाब्दिक हो जायगा या वपस भ्रांती हो सकती अथवा संशय भी हो सकाता व कुछा वापस भी उतर जायगा ज्ञान ये सारे दिन चलता रहता है इसको ज्ञान के स्तर को नीचे न उतरने देवे उसको ऊपर ही बनाए रखे तत्व ज्ञान का स्तर ही बनाए रखे उसके लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है अंदर से लगातार मेहनत चालू रखनी पड़ती है हाँ बस वही वो, ही, वो ही तो इसीलिए तो आगे प्रगति नहीं होती वो बराबर लगातार मेहनत करनी पड़ती है तब जाके वो ज्ञान का स्तर टिकेगा नहीं तो फिर वापस व्रांति हो जाएगी या संशय हो जाएगा या फिर शाब्दिक पर आ जाएंगे लौट के वापस वहीं आ जाएंगे तो इस योगाभ्यास में यही करना है पढ़ना तो आसान है पढ़ने में क्या दिक्कत है दो मिनट में पढ़ लेंगे सत्य बोलना चाहिए झूठ नहीं बोलना चाहिए पढ़ लिया समझ में आ गया पर इसको प्रैक्टिकल करने में तो तीस साल लग जाएंगे चालीस वर्ष लग जाएंगे कि हम झूठ नहीं बोले और सच बोलें पूरी ईमानदारी से बोले जैसा अंदर है वैसा ही बोले और वैसी भाषा बोले वैसे ही शब्द चुने जैसा हम दूसरे को समझाना चाहते हैं कई बार हम शब्द दूसरे तरह के चुन लेते हैं बात कुछ और होती है और समझाना हम कुछ और चाहते हैं तो शब्द बदल देते हैं तो वो तो ईमानदारी नहीं हुई ना गड़बड़ हो गई ना तो उस पूरी ईमानदारी को जीवन में उतारने में तो तीस वर्ष लग जाएंगे तब भी पता नहीं वो स्तर बनेगा कि नहीं बनेगा पर पढ़ने में तो दो मिनट लगते हैं हाँ जी सच बोलना चाहिए झुठ न बोलना चाहिए सही बाबत करी चलकवट न करणार पडणे मे देर नगतीयो आचरण मे उतारने में देर लागती तपस्या मेहनत संघर्ष समिती नम है अभ्यास ये संघर्ष करणे योगाभ्यास है चलो यो करेगे पर वो तब हो पायगा जे पहिले मन बुद्धी मे बैठेगा की हा ईश्वर है हमारे कर्मों को देखता है वह न्यायकारी है सब कर्मों का ठीक ठीक फल देगा न्याय से माफ नहीं करेगा छोड़ेगा नहीं ये बात कूट कूट के बिठानी है अपने अंदर कि वो छोड़ेगा नहीं अगर एक ही बात बैठ गई दिमाग में कि ईश्वर न्यायकारी है छोड़ेगा नहीं तो हमारी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी बहुत तीव्रता से चलेंगे आगे और हम निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे हमारा जीवन अच्छा बनेगा बुराई से बचेंगे अच्छे काम करेंगे जान बूझ कर एक भी गड़बड़ नहीं करेंगे अनजाने में तो वो हमारे बस की नहीं है हम अल्पज्य हैं कहीं ना कहीं भूल चूक हो जाती है उसको हम छोड़ देते हैं पर जानबूझ के गलती नहीं करेंगे ये पक्की गारंटी है जैसे चौराहे पर चार रस्ते पर पुलिस वाले खड़े हैं ट्रैफिक पुलिस वाले पांच सात लोग हैं पूरी टीम है उनके पास दंडे भी हैं हैं और वो चालान बुक भी है और वायरलेस सेट भी है मोटरसाइकिलें भी हैं अब बताओ कौन लालबत्ती तोड़ेगा कोई निकलेगा वहां लालबत्ती क्रॉस करके क्योंकि यहां दंड साफ दिख रहा है प्रत्यक्ष दिख रहा है कि दंड मिलेगा ये हमको पकड़ लेंगे और हम इनसे बच के भाग नहीं पाएंगे बस ऐसे दिखना चाहिए जब ऐसे दिखता है दंड तो व्यक्ति गलती नहीं करेगा सब लोग रुकेंगे लालबत्ती पर तो ऐसा ही ईश्वर भी दिखना चाहिए, ये पोलिस वालों की तरह, कि जहां भी गलती दंड देगा छोडेगा नाही तो व्यक्ति जण बुज के गलती नहीं करेगा बस एकही बाब समजलेली आहे बोलिये जो है, तो उसको हर बार उसको एक बाखाई की आप गी करुसरी बाखाय की तुम अच्छा काम करोगे तो इनाम दे वो बात भी बताइए दोनों बातें एक ही बात बताएंगे तो अधूरी बात है फिर उससे गड़बड़ पैदा होगी वो फिर ऐसा ईश्वर को समझेगा वो हमेशा दंड ही देता है वो तो बहुत क्रूर व्यक्ति है ऐसे व्यक्ति से तो भागना चाहिए उसके पास जाना ठीक नहीं हो हमेशा दंड ही मारता है माता पिता बच्चों को गलती करने पर दंड देते और भूख लगने पर खाना भी खिलाते उनको प्रेम भी करते उनको सुलाते भी हैं खिलाते भी हैं घुमाते भी हैं मिठाई भी खिलाते हैं खिलवने ला कर देते हैं। प्रेम भी करते प्रेम करते जब बच्च अनुशासन मे चलंगे तो माता पिता उनको प्रेम करेगे खिलायंगे फिलायगे सुख भी दलती करे तो दंडे दोन बाहेर ईश्वर केनो रूप दिखादे अगर आप गलती करगे तर कुत्ता गधा बनायेगा सुअर बनायगा साप बिछू बनायगा और अच्छे काम करेगे तो मोक्ष देगा बढिया आनंद देगा और अगला जनम अच्छा देगा मोक्ष नाही हुवा अगला जनम्छा मिलेगा ऐस दोन बाब सिखानी फिर वो ठीक समझेंगे के बारे में। so, जी फेश्वर उतार रे अच्छा काम करते ईश्वर अच्छी बुद्धि है, है बल दिया अतरे काल जब्कता करते बहुत अच्छा अनगा को बहुत अच्छा ऐस ही बताना चोनो बाब बी हम काम करते आपल्या बोला बार बार हम फिर व्यवहारिकता में जब होते तो दिखुँ दिखुँ भूल जाते हैं जी जी तो पूर्व संस्कार कुछ इसमें मदद करते हैं या हम करते हैं पूर्व संस्कार दोनों काम करते हैं दोनों काम करते दोनों काम करते, करते पूर्व जन्म के इस जन्म के भी पूर्व जन्म के भी आज से पहले के जितने भी संस्कार है चाहे वो इसी जन्म के हो बचपन के और चाहे पिछले जन्म के हो वो संस्कार पूरा पूरा रोल करते हैं अगर हमारे बुरे संस्कार अधिक है तो इस समय वो हमारे अच्छे काम में बाधा पैदा करेंगे बाधा डालेंगे अगर अच्छे संस्कार अधिक है तो अच्छे काम में सहयोग करेंगे उससे छुटकारा नहीं है फिर उससे छुटकारा नहीं उसका एक ही रास्ता संघर्ष कर बस करो लड़ाई पहले नहीं करी तो अब करो लड़ाई तो करनी पड़ेगी दूसरा कोई कोई और रास्ता ही नहीं है एक ही ऑप्शन है लड़ाई दूसरों से नहीं अपने संस्कारों से लड़ना है बस यही एक उपाय है जो लड़ेगा वो जीतेगा डार्वन का सिद्धांत आपण पता आहे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट संघर्षी जीवन है। जो संघर्ष जीते हार जायगा वर जायगा तो संघर्ष करणार आहे करणाही पडेगा औरिने संस्कार हम नाही बनाय जापानोने थोडी बनाय हमारे संस्कार हम नाही जिम्मेदार हम है अहले गलत बनाये तो अप ठीक करो पहिले घर में कचरा फैलाया, फैला आहे तर फे झाडू हमकोही है और कौन लगायगा कोण विदेशी थोडी लगायगा तो हमकोही करणार संघर्षही करणार एक रास्ता हैर संघर्ष मे सारी चीजे हमक सहयोग करत शास्त्र सहोग करते अनुमान प्रमाण सहोग करता प्रॅक्टिकल अभ्यास करते वी सहयोग करता ये सारी चीजें हमको सहयोग करत आहे इलिये सारा काम करते पडना ध्यान स्वाध्याय चिंतन मनन हवन सेवा परोपकार दान ये सारे काम हम इसीलिए करते हैं ये हमारे अच्छे संस्कारों को बढ़ाते हैं पिछले अच्छे पिछले संस्कारों को जगाते हैं और आगे नए अच्छे संस्कार उत्पन्न करते हैं ये सारे कार्यक्रम और पिछले बुरे संस्कारों को ये दबाते हैं और नए बुरे संस्कारों को बनने नहीं देते उनको रोके इसलिए ये सारा काम किया जाता तो इस बात को अनुमान प्रमाण से शब्द प्रमाण से बार बार दोहराया जाए चिंतन मनन में लाया जाए ईश्वर भी है फल भी है पुनर्जन्म भी है मोक्ष भी है बंधन भी है सब कुछ है उसी प्रक्रिया में हम आज यहां तक पहुंचे हम मनुष्य हैं, हमें शरीर मिला पशु का क्यों नहीं मिला मनुष्य का क्यों मिला अपने आप से पूछेंगे आपको अंदर से उत्तर मिलेगा प्रश्न उठेगा क्या मुफ्त में मिला मनुष्य का जन्म या कोई कर्मों का फल हाँ कर। ऐसे अंदर से उत्तर आएगा अपने आप से ही प्रश्न पूछे अपने अंदर से उत्तर आपको मिलेगा बहुत सारा ज्ञान है आपके पास अंदर स्टॉक में उसमें से बहुत सारा उत्तर मिलेगा थोड़ा बहुत नया भी ईश्वर से भी मिलेगा जो आपके स्टॉक में नहीं भी होगा तो ईश्वर से भी उत्तर मिलेगा आपकी योग्यता के अनुसार पंचवी कक्षा का विद्यार्थी वो मुझसे एक प्रश्न पूछता है मैं उसको उत्तर देता हूं किस स्तर का दूंगा जितना वो समझ सकता है दसवी कक्षा का विद्यर्थी मुससे एक प्रश्न पूता म उत्तर दूंगा स्तर का जो समज सकता है। एक एम एस सी वाझा प्रश्न पूता उत्तर दूंगा स्तर के अनुसार तीनो को उत्तर द्या पाचवी कोमएसी वॉलो एक के स्तर केनुकूल उत्तर द्या ताकी व समज पाय तो हम सारे लोक भीश्वर के समने बहुतसे प्रश्न पूते ईश्वर उत्तर देता पर जितनी हमारी योग्यता है जितना स्तर है उस हिसाब से देता है तो अरे मन में जितने प्रश्न उठेंगे उनके उत्तर हमको अंदर से मिलेंगे बहुत सारे तो अंदर से ही मिलेंगे वो स्टॉक है हमारे पास और कुछ नया भी ईश्वर दे देगा तत्काल यदि हम अच्छी तरह मेहनत से ईमानदारी से खोज करेंगे तो ईश्वर हमारी तत्काल सहायता करता रहेगा और योग्यता के अनुसार उतने उतने, उतने उत्तर नए भी ईश्वर देगा वो चेतन है सर्वज्ञ है न्यायकारी है जो पुरूषार्थ करता है उसको ईश्वर फल देता है तो जैसे हम पुरुषार्थ करेंगे खोजबीन में ईश्वर हमारी सहायता करेगा और हमको बहुत से प्रश्नों का उत्तर दे देगा फिर कुछ हमें बाह्य विद्वानों की सहायता लेनी पड़ेगी उनसे भी सहायता लेंगे और अपना काम भी करेंगे इस तरह हमारी प्रगति होती जाएगी तो शब्द और अनुमान प्रमाण की सहायता से हमको ये विश्वास उत्पन्न करना है कि ईश्वर है कर्म फल व्यवस्था को देखना है और चिंतन करना है कि हमें मनुष्य का शरीर मिला क्या मुफ्त में मिला नहीं कर्मों का फल है अच्छा कर्म पहले किया जाए फल बाद में दिया जाए ये ठीक है या फल पहले दिया जाए कर्म बाद में किया जाए कौन सी बात ठीक है कर्म पहले फल बाद में तो हमें ये शरीर मिला और यह कर्मों का फल है ने स्वीकार किया ये कर्मों का फल है मुफ्त में नहीं मिला मुफ्त में मिलता तो क्या पता गधे का मिल जाता पेड़ बकरी का कोई भी मिल सकता था पर मनुष्य का मिला हमको मनुष्य का मिला दूसरों को नहीं मिला तो कोई अंतर कोई ना कोई कारण जरूर होना चाहिए और हमने विचार किया तो हमें यह समझ में आया कि ये मुफ्त में नहीं मिला है ये कर्मों का फल है और मनुष्य शरीर मिला पशु पक्षी से अच्छा है या घटिया है पशु पक्षी से अच्छा है यदि ये अच्छा है और कर्मों का फल है तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि यह कैसे कर्मों का फल है अच्छे या बुरे अच्छे तो ये अच्छे कर्मों का फल है अब प्रश्न ये था कि कर्म पहले या फल पहले कर्म पहले तो अगला प्रश्न ये उठेगा कि यदि कर्म पहले और फल बाद में और ये शरीर कर्मों का फल है तो अगला प्रश्न ये होगा कि जिन कर्मों का फल ये शरीर है कर्मों का फल है जिन कर्मों का फल ये शरीर है, वो कर्म हमने कब थे? हा बस अभी ऐसे उत्तर निकलेगा अपने अंदर स्वयं हम मुं से बोलेंगे अपने आपण मुंह बोलेंगे, पिछले जनम कर्म कब किये पिछले जनम फल कब मिळाला तीस जनमे हो दोन जनम स्वामी शंकर बोलवास पेमेंट फल नाही होता है। जो एडवान्स पेमेंट होता वरड्राफ्ट होता उधार होता है वो फल नहीं होता फल तो नमने एडवान्स दे दिया। ये उधार द्या जब आप कर्म करलोगे उस कटौती करे एडजेस्टमेंट करी मलेगा तो जो एडवान्स होता व मनुष्य लोक दे सकत ईश्वर नी देता वर्म का फल ही देता वडवास देता ओव्हरड्राफ्ट सिस्टम नाही आहे मनुष्य के व्हा उधारी का काम नाही ताजा काम हा करो फेर मिले सीधा न्याय ठीक होमने पहिले कर्म किया मनुष्य जनमला अगर आप एडवास वास्टम मानते तर आपण छे महिना पहिले जेल काट लो बाल के चोरी करले बोलो स्वीकार आहे पहिले छे महिना जेल मेहो फे जब छूट होोरी करले आप अन्याय न्याय उचित नाही हा बस इलिये न्याय काही कर्म और बादे फल न्याय दुःखा अगर एडवास मेगा दुःख एडवास मे चलेश्वर के न्याय चे सुख भी एडवास मे चले पहिले कर्म करो बाल मिळेगाम येते वगैरे व्यवहार ईश्वरनेखी आहे और विधान कर रखा है कि आप एक दूसरे को एडवांस दे सकते हैं यह न्याय तो नहीं है बहुत सारे काम हमको बिना न्याय के भी करने पड़ते जैसे किसी ने हमको गाली दी अब गलती की ना उसने इसका दंड उसको मिलना चाहिए अन्याय किया हमारी संपत्ति छीन ली हमसे धोखाबाजी की झूठ बोला मूर्ख बनाया तो इसका दंड उसको मिलना चाहिए अब दंड कौन देवे सरकार ने दिया नहीं दंड समाज ने दिया नहीं हमने शिकायत भी की समाज वालों से कोई दंड नहीं दिया और हम, हमको दंड देने का अधिकार नहीं है वादी प्रतिवादी को आपस में फैसला करने का अधिकार नहीं है वो किसी तीसरे न्यायाधीश को शिकायत कर सकते हैं तो हमें उसको दंड देने का अधिकार नहीं जिसको अधिकार था हमने उसको शिकायत की उसने दंड दिया नहीं अब बोलो क्या करेंगे तो ईश्वर ने कहा उसको तुम माफ कर दो उसको मैं देख लूंगा तुम मत झगड़े में पड़ो उसको मैं संभाल लूंगा तुम अपना फटाफट योगाभ्यास करो और मोक्ष में जाओ तो यद्य न्याय नहीं था फिर भी ईश्वर ने हमको कहा कि तुम्हारे एक विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए तुम इसको माफ कर दो तो ये न्याय तो नहीं था फिर भी हमको ईश्वर ने आदेश दिया और हमने उसको कर लिया जैसे यहां न्याय न होते हुए भी, भी कर लिया ऐसे ही एडवांस देना ये न्याय तो नहीं है पर जीवन चलाने के लिए चला ने एक व्यवस्था बनादी कलो वेचारा दुखी है परेशान है मुसीबत में मे खर्चा नाही पाडवास दे दो बा नोकरी करेगा तब काट लोक तो काम चला ईश्वरने छूट दे दिस करलो गलतीफ कर दो छोटी छोटी गलतिया हो तो माफ कर दो बडी बडी गलत्या माफ नाही करणार ईश्वरने विधान बना रखा है छोटी मोठी गलती माफ की जा सकतीय बडी गलत माफ नाही की जाती जाणे में गती करे तो माफ कर हो देना हो गलती करे माहिती अव्यवस्था होगी फे शासन चलेगाही नाही जीवन चलेगाही नाही तो ॲसि छोटी छोटी गलतो के माफ करण्या विधान कियाब की ईश्वर नाही छोडेगा वोटी गलतियो का दगा परे कहता तुम दंड मत दो वजाने गलतो का दंड देगा परे कहता तुम मत दो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो ईश्वर ने हमको छूट दे रखी ऐसे तुम कर लो पूर्व जन्म के कर्मों का फल हमको ये जन्म मिला जैसे पूर्व जन्म के कर्म से ये शरीर मिला तो इस जन्म में भी हम चुपचाप तो नहीं बैठे कुछ तो कर्म करते ही सारे दिन उसमें अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं सब तरह के होते हैं क्योंकि हमारे पुराने संस्कार दोनों तरह के संस्कारों से ही कर्म होता है हमारे पिछले संस्कार दोनों तरह के कुछ अच्छे भी हैं कुछ बुरे भी हैं जब अच्छे संस्कार जागते हैं सत्संग से स्वाध्याय से पढ़ने पढ़ाने से ध्यान उपासना से यज्ञ करने से जब अच्छे संस्कार जागते हैं तो हम अच्छे काम करते हैं और किन्हीं दूसरे कारणों से पड़ोसी से दोस्तों से गंदी पुस्तक पढ़ने से टीवी गंदा पिक्चर देखने से बुरे संस्कार जागते हैं बरे काम श्रू करते हैं। तो अच्छे बुरे करतेही प्रश्न येत होता की जैसे पूर्व जनमे कर्मसे शरीर मिळा तो इस जनमेंट कुठतो कर्म करी रा इन कर्मो सेवा आगे भी तो फल मिळेगा बाहराय धीरे धीरे हे बाब दिग मे बैठेगी की हा अगळा जनम होगा आखरी नाही आहे अंतिम जनम नाही आहे मला अज जनमे कर्मे मी इस तरह से हमको अगला जनम समझ में आएगा फिर एक जनम होगा आगे फिर दो होगा फिर तीसरा होगा फिर चौथा होगा आखिर कब तक चलेगा हर बार स्कूल जाते रहेंगे हर बार पढ़ाई करनी पड़ेगी हर बार ए में बैठना पडेगा हर बार एसीडी दोबारा सीखणी पडेगी कब तक है ना सोचि आपखाई देगा संसारम भयंकर झेंड आहे हम मुश्किल से एम टेक किया है पढ़ पढ़ के और अगले जन्म में फिर स्कूल जाओ ये तो बहुत समस्या है भाई न? कोई सी ए कर गया कोई एम टेक कर गया कोई एमबीए कर गया बड़ी मुश्किल से पहुंचा यहां तक और थोड़े दिनों में फिर हम मर जाएंगे फिर अगला जन्म होगा और फिर एल में बैठो फिर एबीसीडी वन टू थ्री फोर फिर नए सिरे से सीखो तो बहुत समस्या है ऐसे बार बार सोचेंगे तो समझ में आएगा कि ये झंझट इससे छूटना चाहिए अगर पचास लिए हमने आगे तो पचास बार एल में वापस बैठना पडेगा तो सारी पिछले की तो बेकार होगे इतके पड पडके अमटेक तक और फिर वापस एल के सारी मेहनत बेकार होई की तो ॲस बार बार सोचेगे तो दिमाग मे बैठेगा की इसो जन छोडानी रास्ता निकालोगे बार बार जनमेना पडे तर जे ॲसे सोचेंगे तब समज मे आयगा की हा ॲसी स्थिती होनी की जबार स्कूल नाही जाता पडे बार बार भूख नहीं लगे बार बार रोटियां नहीं बनानी पड़े यहां तो हर दिन में तीन बार बनानी पड़ती है रसोई में घुसना पड़ता है तीन बार चार बार पांच बार भी जाते हैं लोग कई घरों में देखो सुबह छह से लेकर रात के दस बजे तक रसोई चालू ही रहती है बंद ही नहीं होती वो कोई ना कोई मेहमान आते रहते और खाना पकाने वाले भी चार लोग आते हैं बारी बार्टी से चार चार घंटे की ड्यूटी देते सोलह घंटे उनकी रसोई चालू ही रहती है तो ये रोज का झंझट भूख प्यास गर्मी ठंडी सर्दी जुकाम बुखार टीबी आंधी तूफान कैंसर बाढ़ भूकंप सुनामी लहरे बताओ कहां तक बचेंगे इतनी समस्या यदि शरीर धारण कर लिया तो इनसे बचना कठिन है फिर रोड़ पे चलते हैं, एक्सीडेंट का खतरा है कोई कार वाला ठोकेगा कोई ट्रक वाला मारेगा कोई बस वाला ठोकेगा कोई स्कूटर बाइक वाला ठोक देगा कोई पीछे से गाय आके सींग मार देगी कोई गधालात मारेगा कोई झूठे आरोप लगाएगा कोई पत्थर मारेगा कोई जहर पिलाएगा कोई क्या अटैक करेगा कोई आतंकवादी गोली मारेगा कहीं बस में बम फूटेगा कहीं ट्रेन में फूटेगा कितनी समस्या है ऐसे यदि सोचेंगे तो समझ में आएगा कि यहां संसार में रहना खतरे से खाली नहीं है यहां चारों ओर खतरा ही खतरा है सब जगह दुर्घटना की संभावना और कोई भी दुर्घटना होगी तो बहुत भयंकर समस्या खड़ी हो जाएगी मान लो एक आठ टूट गया हमारा कल्पना करते हैं अब बताइए जीवन कैसा होगा हमारा बडा मुश्किल हो जाय पराधीन हो जाएंगे, जितना आज आसानी से अपना सारा काम खुद्द करले करूटर चला बाईक चला नाही चले एक हास्थे कठीण होगा नोना कठीण होगा कपडे पहिन होते कैसे पहिनेगे खाई बना सकते पूरा जीवन खतम होसे लगे काम कोचा जीवन मे हातो हाही नाही असएंगे तो ॲस ॲसे सोचना च फिर दिमाग में उठेगी बात कि हाँ हे भगवान जल्दी करो यहां से तो समस्या है जल्दी छुड़ाओ ये बार बार का जन्म लेना गड़बड़ है तो ऐसे सोच सोच करके मोक्ष दिमाग में आएगा कि ऐसी भी एक स्थिति हो सकती है कि जब व्यक्ति शरीर धारण ही ना करे और इन सारी घटनाओं से दुर्घटनाओं से समस्याओं से सारे दुखों से वो पूरी तरह से छूट जाए तो फिर ऐसे सोचते सोचते दिमाग में बैठेगा कि हाँ मोक्ष भी कोई चीज है एक व्यक्ति ने पूछा हम ये सब तो समझ रहे हैं कि भूख प्यास गर्मी ठंडी आंधी तूफान बाढ़ भूकंप ये तो समझ रहे हैं और सर्दी जुकाम बुखार टीवी कैंसर ये भी समझ रहे हैं एक्सीडेंट हाथ पांव टूटना ये भी समझ रहे हैं कि यह सब हो सकता है पूरी संभावना है पर यह कैसे मान लें कि ये पूरी छूट जाएगी अगला जन्म बंद हो जाएगा ये कैसे मान ये ये नहीं बैठती दिमाग में तो हमने उसका उत्तर यह दिया अगर हम रात को छह घंटा सो जाते हैं अच्छी बढ़िया गहरी नींद में सात्विक निद्रा आती है बहुत अच्छा सुख मिलता है तो उस अच्छी गहरी सात्विक निद्रा में बहुत अच्छा सुख मिलता है क्या उस समय कोई दुख होता है कोई चिंता तनाव कोई टेंशन कुछ होता है छ घंटे के लिए हम सारे दुखों से छूट गए ये प्रत्यक्ष प्रमाण है हर रोज का प्रमाण हर व्यक्ति का अनुभव है ये कि हम पांच छह घंटे के लिए दुख से पूरी तरह छूट जाते हैं और वहां सुख का अनुभव करते हैं अच्छी नींद में सुख नहीं मिलता तो आदमी फिर सोता क्यों रहता देर तक लोग देर तक सोते रहते हैं आठ बजे तक नौ बजे तक सोते रहते हैं सुख मिलता है ना तभी तो सोते नहीं तो क्यों सोते है? तो अच्छी बढ़िया सात्विक निद्रा में दुख भी छूट जाता है और सुख भी मिलता है ये हमारा सबका अनुभव है प्रत्येक व्यक्ति का रोज का अनुभव प्रत्यक्ष अनुभव हो इसके आधार पे अनुमान होता हैदि छ घंटे केली दुःख छूट सकते हैं, तो इससे अधिक लंबे समय केली छूट सकत छूट ना पॉसिबल वेळ दि प्रत्यक्ष होगा की दुःख से छूट ना पॉसिबल सिर्फ्युरेशन की बाय की बा घंटे लिए तो छूट ही राह्यास करेगे जनकरी बढायगे थोडा तत्वज्ञान का विस्तार करेगे तो पंधरा अठरा घंटे छूट सकत जिसको जितना अच्छा ज्ञान है ऊंचा जितना अच्छा ऊंचा बैरा गया है वो उतने दिन मस्त रहता है पूरे दिन भर उतने घंटे मस्त रहता है सुखी रहता है और जब ज्ञान का स्तर नीचे गिरता है फिर भ्रांति और संशय पैदा होता है फिर उसको चिंता तनाव टेंशन रागद्वेख फिर ये सताने लगता है तो ऐसे हम देखते हैं एक व्यक्ति दिन भर मस्त रहता है सुबह से शाम तक खुश रहता है वो दुखी दिखता ही नहीं कहीं और वो परिस्थितियों में सब में एडजस्ट करना सीख लिया उसने मिल गया तो ठीक है नहीं मिला तो कोई बात नहीं तो एक व्यक्ति 15-18 घंटे भी दुख से छूट सकता है ऐसा दिख रहा है तो इस आधार पे हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि हम लंबे समय तक के लिए भी दुखों से छूट सकते हैं इससे मोक्ष हमारी समझ में आएगा जब ये समझ में आएगा तब फिर हम उसका रास्ता ढूंढेंगे अच्छा भाई चलो बैठगी दिमाग में मोक्ष है पुनर्जन्म भी है और मोक्ष भी है अब फिर उसका प्रोसीजर ढूंढेंगे पद्धति डूढ़ेंगे कि वहां तक कैसे पहुंचे फिर इनका शास्त्रों का सहारा लेना पड़ेगा शब्द प्रमाण बताएगा कि यहां तक पहुंचने का रास्ता यह है कि अच्छे काम करो और अच्छे काम बढ़ाए जाओ परसेंटेज उसकी बढ़ाए जाओ और धीरे धीरे सौ तक अच्छे कर्म तक पहुंचो सौ अच्छे काम करने जान कर एक भी गड़बड़ नहीं करनी अनजाने में होगी उसको अलग रखते हैं पर जान बुझकर एक भी गड़बड़ नहीं करनी जानसेंट कर अच्छे काम करना तो मोक्ष मिलेगा ये शास्त्र में कंडीशन है ये दर्शन उपनिषद वेद में ऐसा सिद्धांत बताया गया तो फिर अब हम उसको लक्ष्य को सामने रखकर अब हम चलेंगे कि हमें सौ अच्छा काम करना एक भी गड़बड़ नहीं करनी तो मोक्ष हो जाएगा तो किसी ने पूछा दिए सौ अच्छा काम कैसे कर पाएंगे इसका क्या उपाय है इसका उपाय बताया, अपने ज्ञान को 100% शुद्ध करना पडेगा क्योंकि कर्म जो है व ज्ञान पर टिका हुआ है आज व्यक्ति झूठ क्यों बोलता ज्ञान म गडबड व समजता हा झूत बोलणे लाभ है जब की होती है हनी अनी दिखती नाही इलिठ बोलता है। उसको तो लाभ दिख रहाका ज्ञान ॲसा झूट बोलने लाभ है ूठ बोलेगा उसको समझ में आ गया कि झूठ बोलने से तो आ है सच बोलने से ला तो अब सच बोलना शुरू कर देगा तो उसका सच बोलना और झूठ बोलना उसके ज्ञान पर टिकाऊ है जब ज्ञान गलत था तो वो वैसी क्रिया करता था अब ज्ञान ठीक हो गया तो वैसी क्रिया करने लगा तो हमें 100% परसेंट शुद्ध कर्म करने शुभ कर्म करने सौ परसेंट और वो भी निष्काम कर्म करने यह शास्त्र बताता है कर्मों की परसेंटेज सौ होनी चाहिए शुभ कर्म और निष्काम भी होने चाहिए तो मोक्ष होगा अब यहां तक पहुंचने के लिए ज्ञान को ठीक करना है ज्ञान पर ही कर्म है तो ज्ञान को ठीक करने के लिए चार स्टेप बताए थे मिथ्या ज्ञान मतलब भ्रांति संशय शाब्दिक ज्ञान और तत्व ज्ञान तो भ्रांति में गड़बड़े संशय में गड़बड़े तो पहले हमको शाब्दिक ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा उसका उपाय शास्त्र है इसलिए शास्त्र पढ़ना होगा यहां से हमारी गाड़ी आगे चलेगी कि शास्त्र को पढ़ो अपनी भ्रांति को दूर करो अपने संशय को दूर करो और पहले शाब्दिक ज्ञान प्राप्त करो शब्दों से शब्दों में क्या लिखा है उसको प्राप्त करके फिर उसको तत्व ज्ञान में कन्वर्ट करो शाब्दिक ज्ञान को तत्व ज्ञान में कन्वर्ट करने का उपाय है बार बार दोहराना बार बार पढ़ना बार बार चिंतन मनन करना बार बार विचार करना फिर उसको आचरण में उतारना तो जैसे जैसे हम बार बार पढ़ते जाएंगे चिंतन करते जाएंगे मनन विचार करते जाएंगे जैसे जैसे उसको आचरण में लाते जाएंगे वो हमारा शाब्दिक ज्ञान तत्व ज्ञान में बदलता जाएगा उतने उतने परसेंट तत्व ज्ञान होता जाएगा तो जितने जितने तत्व ज्ञान होता जाएगा उतना उतना संसार से वैराग्य होता जाएगा जितना जितना वैराग्य होता जाएगा उतना उतना हमारा कर्म भी निष्काम हो जाएगा वो कर्म हमारा शुद्ध होना शुरू हो जाएगा ये पद्धति इस तरह से चलना होगा ऐसे करते करते हमारा जीवन 100% परसेंट शुद्ध हो जाएगा फिर वैराग्य भी 100% परसेंट हो जाएगा फिर कर्म भी 100% परसेंट शुद्ध हो जाएगा फिर हमारा मोक्ष हो जाएगा ये है मोक्ष तक पहुंचने का रास्ता दूसरा कोई लक्ष्य नहीं लक्ष्य एक ही है मोक्ष मोक्ष शब्द थोड़ा भारी लगता है लोगों को उससे डर लगता है तो हम उसको सरल शब्दों में बताते हैं मोक्ष का मतलब है दो बातें दुख से छूटना और सुख की प्राप्ति करना मोक्ष का मतलब यह है अब इसमें भारी नहीं लगेगा ये तो ठीक लगेगा हाँ ने? दुख से तो सब छूटना चाहते हैं इसलिए मैंने यहीं से शुरू बात, बात यहीं से शुरू की थी संसार में सुख है या दुख क्या लगता है आपको ठीक है ना तो हमारा लक्ष्य एक ही है हमें दुख से छूटना है सुख को प्राप्त करना है दुख से सौ छूटना चाहते हैं दस दुख देंगे चलेगा नाही चलेगा पचास परसंट दुःख नाही चलेग च परसेंट दुःख नाही चलेग दस परस नहीं चलेग पाच परसंट नाही चलेग दो परसंट द्रौपदी क्या मांगा, है मांगा ना। गलत मांगा द्रौपदीने मांगाही नाही झुठा रोग द्रौपदी पे बिलकुल झुठा रोग कर क्यू याद करणारती याद करते हैं मेरा प्रश्न का उत्तर दीजिए ईश्वर को क्यों याद करना चाहती है वो द्रौपदी क्या पर्पज है ईश्वर <स्वर> <स्वर> <दुदु। स्वर> को याद क्यों करना चाहती है क्या उद्देश्य है ईश्वर को याद करने से सुख मिलता है तो सुख उद्देश्य हुआ ना ईश्वर उद्देश्य नहीं है सुख उद्देश्य कोई रक्षा करने वाला नहीं अंतिम उद्देश्य सुख है ईश्वर उद्देश्य नहीं है हमारा ध्यान रखना मोठी भाषा मेहते ईश्वर हा उद्देश आहे ईश्वर प्राप्ती उद्देश्य नाही उद्देश्यो सुख है अश्वर्य क्यू बोलते वर पास मनता बोलते मोठी भाषा मे वास्तव मी ईश्वर प्राप्ती हमारा उद्देश्य नहीं है हमारा उद्देश्य सुख आपई या मिठाई की हलवाई की दुकान पर आप हलवाई की दुकान पर जा रहे हैं हलवाई की दुकान या हलवाई आपका उद्देश्य नहीं है आपका उद्देश्य तो मिठाई है अब वो मिठाई मिलती है हलवाई की दुकान पर है इसलिए आप बोलते हैं कि मैं हलवाई की दुकान पर जा रहा हूं इसलिए बोलते हैं आपका हलवाई उद्देश्य नहीं है उद्देश्य तो मिठाई है तो हमारा उद्देश्य सुख है अब वो मिलता है ईश्वर के पास इसलिए हम कहते हैं ईश्वर प्राप्ति जीवन का उद्देश्य वो मुख्य उद्देश्य नहीं है अंतिम तो है सुख और वो सुख मोक्ष वाला मिलता है ईश्वर के पास इसलिए वहां जाना पड़ता है तो ने पहले तो ये कहा ही नहीं, कि हे मुझे मुख दो दुःख तो कोई कोण चांता नाही जो लिखाय व्हो गो सब गे व प्रत्यक्ष प्रमाण के विरुद्ध है चलो मी आपल्या दुःख की व्यवस्था करता हा बोलू आपण दुःख व्यवस्था करता हा बोलू आप भगवान को याद कर जे दुःख दूंगा फेर आप भगवान कोणा <laughs> बोलो आता बस येतो बामाण सही निर्णय होता है। सच क्या ठ क्या प्रत्यक्ष प्रमाण कह दुःख नाही च द्रौपदी कामगो झूट की या तर वूठ बोल रही है, या का नाही उपे झुठा रोग है बा भजन गा रामेंट सुख भी मु प्यारे है दुःख मुझे प्ये सुना की नाही भगवान तुम्ही हा दोन ही तुम्हारे तो मैस भजन केलेखक कोम्हेारे है चलो मेरे साथ सडक पे चलता जे ट्रक आय सडक पे तो भागना नाही <laughs> दुःख तो प्य ना, भागना नाही व्हाय जे ट्रक आयगा <laughs> सब झुठ सब झुठ है प्रमाण से पता चलता है। प्रत्यक्ष प्रमाण से पता हमे दुःख प्याारा नाही है दुःख आता मजबूरी मे भोगना पडता प्य बिकुल नाही तो मजबूरी है भोगना पड़ता है हमारे पास कोई रास्ता नहीं छूटने का अगर छूट हो तो उसका एक ही रास्ता है मोक्ष और कोई रास्ता नहीं अगर दुख से छूटना है तो आप कितने भी खाओ पियो नाचो डांस करो कुछ भी करो आपका दुख नहीं छूटने वाला कितने ही पैसे कमाओ सेठ बन जाओ करोड़पति बन जाओ अरबपति बन जाओ राष्ट्रपति बन जाओ कुछ भी बन जाओ सेनापति बन जाओ आपका दुख छूटने वाला नहीं एक ही उपाय है मोक्ष जन्म मरण से छुटकारा यह है एक उपाय और दूसरा कोई रास्ता नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोग गलत बातें बोलते हैं क्योंकि उनको सिद्धांत का पता नहीं उन्होंने शास्त्रों को पढ़ा नहीं ठीक तरह से चिंतन मनन नहीं किया इसलिए वो गलत बात करते हैं तो उनकी भ्रांति को दूर करने के लिए या उन भ्रांतियों में हम भी ना फंस जाए उनसे हमको अपने आप को बचाने के लिए शास्त्र पढ़ना पड़ता है तो इससे हमें शुद्ध ज्ञान मिलता है कि सही सिद्धांत क्या है तो हमें दो परसेंट भी दुख नहीं चाहिए हमें 100% सुख चाहिए दुख 1% भी नहीं चाहिए वो यहां संसार में संभव नहीं कुछ भी कर लो वो तभी संभव है जब हमारा ये शरीर छूट जाए और अगला शरीर मिले नहीं ये छूट जाएगा अगला मिलेगा नहीं तब पूरी तरह हम छूट पाएंगे दुख से तो उसी का नाम मोक्ष ये छूट गया और अगला मिला नहीं इसका नाम मोक्ष है इसलिए मोक्ष में जाना पड़ेगा अंतिम हमारा उद्देश्य वो है अब काम करेगा ईश्वर और किसी के हाथ में है नहीं कोई राष्ट्रपति मोक्ष नहीं दे सकता कोई प्रधानमंत्री नहीं दे सकता वो तो बेचारे खुद ही दुख में फंसे हुए <laughs> वो क्या हमें छोड़ाएंगे वो खुद ही नहीं छूट पा रहे कोई विद्वान के हाथ में नहीं है कोई राजा के हाथ में नहीं है कोई सेनापति के हाथ में नहीं है ये काम ये बिचारे सारे इस दुख में फसे हुए इन सबको भी वही जाना होगा ईश्वर के पास और हमें भी इसलिए हमको ईश्वर तक जाना है वो हमें मोक्ष देगा ऐसेन करे मनन करे शास्त्रो को पढे उपस्थित विचार करे जित ईमान काम करेगे उत्तर हम आगे बढे होगी भूमिका प्रश्न होतो बोलिये कुछ कुछ तो बैठा दिमाग मी ईश्वर है ना ईश्वर मोक्ष पुनर्जनम है, पुनर है। हा बस ॲसे ॲसे बिठा बिठा के उसको बार बार आवृत्ती करी पडेगी तब आगे चल सकते हां कोण प्रश्न होतो बोलिये बाहेर हो निकलनात हो बहुत अच्छा तो है। बहुत अच्छा कक्षा सत्संग एक बहुत अच्छा उपाय है क्युकी आपना स्तर था जे आपली समस्या चेटने केली उतना प्रयास किया पर वो ज्ञान का स्तर कम था इसलिए निकल नहीं पा रहे थे अब यहां कक्षा में कुछ और बात सीखने जानने को मिली तो बाहर निकल आए उससे तो इसलिए कक्षा का सत्संग का ये महत्व है कि जाना चाहिए और जो नई नई बातें हमें वहां सुनने को मिलती है सीखने को मिलती हैं अथवा पहले भी बहुत सी रखी होती हैं पर हम उसको जागृत नहीं कर पाते उसको हम जगा नहीं पाते बहुत सी बातें आपके अंदर पहले से भी थी इनमें से पर अब इस रिविजन से इस आवृत्ति से वो जाग गई कुछ नई भी मिली कुछ पुरानी जाग गई तो समस्या होगी बहुत अच्छी बात है इस तरह से हमको आगे बढ़ना है और हम जैसे जो छोटे वो कम से कम कुछ दूसरे की समय बात भी रखे ना तो भी उत्तर आ जाता है अपनी बातों से ऐसा जरूरी है कि वो दूसरे जवाब जी तो आप अपने आप से भी पूछें और आपस में दो मित्र भी बात करें तो दोनों चर्चाओं से कुछ अपनी चर्चा से कुछ दूसरे की चर्चा से वो प्रश्न बहुत सारे निकल आएंगे उत्तर उनके उत्तर भी निकलेंगे कमसे कमलोग बार, बार महिने एक आध बार मना च करी चक्षात मी या, से या से जैसे, से जैसे से भी कोई ना फोनसे जे कोणा नापर्कना सत्संग का महत्व है कुछ ना कुछत्ती होती रहनी चाहिए चौत अच्छा भूमिका पूरी हो गई तो फिर आगे पाठ श्रु करे ठीक हलको नई फाइल शुरू करें, इसको यहां पूरा कर दें